स्वाद युक्त मीठा ज्ञानवान सबका प्रेरक जो तू देव की भांति सत्य एवं मनन योग्य स्तुति सुनता हुआ अपने में से रस दो अर्थ हे सोम इस्तुत किया गया तू पीने के लिए वायु के पास जा और चांदनी से शुद्ध किया हुआ तू मित्र एवं वरुण के पास जा और नेता बुद्ध की भांति वेगवान रथ में रहने वाले अश्विनो देवों के पास जा बलशाली वज्र की भांति बाहु वाले इंद्र के समीप जाओ अर्थ हे सोम तू हमारे उत्तम वस्त्रों के पास जा छाना जाकर उत्तम दूध देने वाली गौओं के समीप जा पोषण के लिए चमकने वाले स्वर्ण के अलंकारों के समीप जा हे दिव्य सोम रथ चलाने वाले घोड़ों को प्राप्त कराओ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 तू मिश्रित होवो इस यज्ञ में सबको अपने ज्ञान से प्रदर्शित करने वाला वायु की भांति वेगवान बहुत यज्ञों से यज्ञ कार्य के लिए पुत्र को देता है अर्थ हे सोम और श्रमणीय ऐसे तुज सोम का श्रमणीय पवित्र हमारे यज्ञ स्थान में इस पवित्र धारा से रस दे शत्रु को नष्ट करने वाला यह सोम सात हजार धन शत्रुओं को नष्ट करने के लिए देता है फकीर फल वाले वृक्ष को जैसा हिलाया जाता है अर्थ महान शत्रु पर शस्त्रों का वर्णन करके शत्रु को नम्र करना ये दो कार्य इस सोम के लिए सुख कर रहे अश्व युद्ध या बाहु युद्ध ये दोनों युद्ध शत्रु का संहार करने में समर्थ होते हैं वह यह सोम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 अर्थ महान पूज्य निर्भय देव सोम के रस का स्वाद लेते हैं धन की कामना करने वाले कवियों की भांति यज्ञ स्थान में विद्वान स्तुति करते हैं 10 अंगुलियों से याजक प्रेरित करते हैं जलो के रस के साथ इस सोम का रस मिलाया जाता है अर्थ हे सोम छाना जाने वाला तेरी मदद से युद्ध में बहुत कार्य हम करते हैं इस कारण मित्र वरुण अदिति सिंधु पृथ्वी और दिवलोक हमारा धनाद के दान से सत्कार करें हमारी उन्नति करें अष्ट नव ततम सुक्तम अर्थ हे सोम रस तू हमें अनेक प्रकार से पोषक अत्यंत स्तुत्य हजारों शक्तियों का पोषण करने वाले अत्यंत कीर्तिप्रद बड़े को पराजित करने वाले धन को प्रदान कर अर्थ कवचधारी पुरुष जिस प्रकार रथ में बैठता है उसी प्रकार वह सोम रस निचोड़ने के बाद छाननी की ओर दौड़ता है इस्तुति होता हुआ सोम रस द्रोण अथवा बर्तन में डाले जाने पर धाराओं से बहता है अर्थ यज्ञ में मुख्य जो सोम रस धारा के रूप में तेज अथवा प्रकाश की धारा के भांति वो दुग्ध में मिलने की कामना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 सभी देवों के पास आनन्द से युक्त होकर जाता है। उस प्रिहणी आतरशन शक्त एवन भरण पोशन की सक्त से युक्त सोम रस को छलनी से चान कर शुद्ध करते हैं। अर्थ सूर्य की भांति तेजस्वी जो विद्वानों को भरपूर देता है ऐसे इस सोम के रक्षण शक्ति से युक्त और बलवर्धक रस को तुम पियो अर्थ हे मानवों का हित करने वाले तेजस्वी द्युलोक एवं पृथ्वी लोक तुम्हारे यज्ञों में वह सोम उत्पन्न किया जाता है वह तेजस्वी सोम रस पहाड़ पर रहता है उस सोम को मानव यज्ञ में तैयार करते हैं अर्थ हे सोम वृत्र को मारने वाले इंद्र के पीने के लिए तू निचोड़ा जाता है दान देने वाले मानव तथा यज्ञ में बैठने वाले विद्वानों के पीने के लिए तू निचोड़ा जाता है अर्थ जो सोम प्रातः काल छिपे हुए अज्ञानी चोर हैं उन्हें भगा देते हैं वे प्राचीन सोम प्रातः काल के समय छन्नी में छाने जाते हैं अर्थ हे मित्रों हम और तुम एवं अन्य सभी विद्वान अत्यधिक तेजस्वी बलकारक और उत्तम सुगंधि वाले सोम रस को पिए तथा बल के प्रबुक्त को प्राप्त करें नव नव ततम सुक्तम अर्थ इस इस प्रहणीय तथा शत्रुओं को पराजित करने वाले सोम के लिए पराक्रमी धनुष को फैलाते हैं ऋतिज विद्वानों के आगे बलशाली सोम को छानने के लिए अपने तेज को विस्तृत करते हैं अर्थ यदि जब ऋतिज की बुद्धि पूर्वक की गई स्तुतियां सोम को बहने के लिए प्रेरित करती हैं तब रात्रि के पश्चात अर्थात प्रातः काल में तैयार किया हुआ सोम बल की ओर जाता है अर्थ जो आनंदमय रस इंद्र द्वारा अत्यधिक पीने योग्य है और जिसे गाय एवं विद्वान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 पवित्र होते हुए उस सोम रस की प्राचीन गाधाओं से लोग इस्तुत करते हैं। अर्थ गोदुग्द से सीचे जाने वाले और सब को धारन करने वाले सोम को बालों की छलनी से चान कर पवित्र करते हैं।